श्रीमद्भागवत महापुराण सती का अग्नि प्रवेश मैत्रे वाच, राव शंकरह, निस्क्रामते श्री मैत्रे उच एकमशंकर पत्ंगना शुभ यिंतृदीक्षोपरिशंकता भवान्मतिर्वशतीसा श्रीमी कहते हैं विदुजी इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए उन्होंने देखा कि दक्ष के यहाँ जाने देने अथवा जाने से रोकने दोनों ही अवस्थाओं में सती के प्राण त्याग की संभावना है इधर सती जी भी कभी बंधुजनों को देखने जाने की इच्छा से बाहर आते और कभी भगवान शंकर रुष्ट न हो जाएं इस शंका से फिर लौट जाती इस प्रकार कोई एक बात निश्चित न कर सकने के कारण वे द्विधा में पड़ गई चंचल हो गई दीक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहा श्रुकलाफला भव भवान्य प्रतिपूरुषम प्रदक्ष ते वै क्षत जात वे पथु बंधुजनों से मिलने की इच्छा में बाधा पड़ने से वे बड़ी अनमनी हो गई स्वजनों के स्नेहवश उनका हृदय भर आया और वे आँखों में आंसू भर कर अत्यंत व्याकुल हो रोने लगी उनका शरीर थरथर थर, -थर कापने लगा और वे अप्रतिम पुरुष भगवान शंकर की और इस प्रकार रोषपूर्ण दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें भस्म कर देगी ततो विनिश्वस्य विहायतम् तथो विश्रमूढ़ाध मदात्म सता शोक और क्रोध ने उसके चित्त को बिल्कुल बेचैन कर दिया तथा तो स्त्री स्वभाव के कारण उनकी बुद्धि मूढ़ हो गई उन्होंने प्रीतिवश उन्हें अपना आधा अंग तक दे दिया था उन के प्रिय भगवान शंकर को भी छोड़कर वे लंबी लंबी सांस लेती हुई अपने माता-पिता चल दी ताम छंद्रित्रमा सती काम त्रिनेत्रुचरा सहस्रशह सणिम सती को बड़ी फुर्ती से अकेली जाती देख श्री महादेव जी के मणिमान एवं मग आदि हजारों सेवक भगवान के वाहन वृषभराज को आगे कर तथा और भी अनेकों पार्षद और यक्षों को सांस ले बड़ी तेजी से निर्भयता पूर्वक उनके पीछे हो दिए िका कंदुक दर्पणाम उन्होंने सती को बैल पर सवार करा दिया तथा तो मैना पक्षी गेंद दर्पण और कमल आदि खेल की सामग्री श्वेत छत्र चमर और माला आदि राजचिन्ह चिन्ह तथा दुंदुभि शंख और बासुरी आदि गाने बजाने के सामानों से सुसज्जित हो उनके साथ चल दिए आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वय सर्ष जुष्ट विभुधे मृदारभी तदनंतर अपने समस्त सेवकों के साथ दक्ष की में वेद ध्वनि करते हुए ब्राह्मणों में परस्पर होड़ लग रही थी कि सबसे ऊँचे स्वर में कौन बोले सब सबोर ब्रह्मषि और देवता विराजमान थे तथा जहाँ तहा मिट्टी काठ, लोहे सोने डाब और चर्म के पात्र रखे हुए थे तागता कशन विमिता वहां पहुंचने पर पिता के द्वारा सती की अवहेलना हुई यह देख यज्ञकर्ता दक्ष के भय से सती की माता और बहनों को शिवा किसी भी भी मनुष्य ने उनका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया अवश्य ही उनकी माता और बहनें बहुत प्रसन्न हुई और प्रेम से गदगद होकर उन्होंने सती जी को आदर पूर्वक गले लगाया सौधर्य सम मात्रा दत्तां दत्ता किंतु सती जी ने पिता से अपमानित होने कारण, के कारण बहनों के कुशल प्रश्न सहित प्रेमपूर्ण वार्तालाप तथा माता और मौसियों के सम्मान पूर्वक दिए हुए उपहार और सुंदर आसनादि को स्वीकार नहीं किया अरुद्रभागम तमवे चाद्भरम पिता चुत विभोता देवी सती का यज्ञ मंडप में तो अनादर हुआ ही था उन्होंने यह भी देखा कि इस यज्ञ में भगवान शंकर के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है और पिता दक्ष उनका बड़ा अपमान कर रहा है इससे उन्हें बहुत क्रोध हुआ ऐसा जान पड़ता था मानो वे अपने रोष से संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगी जगर हर सभिरा धूम पथ श्रम स्मय स्वते जसा भूत भी जगतो दक्ष को कर्म मार के अभ्यास से से बहुत घमंड हो गया था उसे द्वेष करते देख जब सती के साथ आए हुए भूत उसे मारने को तैयार हुए तो देवी सती ने इन्हें अपने तेज से रोक दिया और सब लोगों को सुनाकर पिता के निंदा करते हुए क्रोध से लड़खड़ाती वाणी में कहा श्री श्रीदेव्युवाच नोके मुक्त वैर के भव कतम प्रतीपयेत देवी सती ने कहा पिताजी भगवान शंकर से बड़ा तो संसार में कोई भी नहीं है वे तो सभी देहधारियों के प्रिय आत्मा हैं, उनका न कोई प्रिय है न अप्रिय अतः उनका किसी भी प्राणी से वैध नहीं है वे तो सबके कारण एवं सर्वरूप हैं, आपके सिवा और ऐसा कौन है जो उनसे विरोध करेगा दोषांत दो शांत परेशाधव गृहण्त के चिन्ह भवादाद गुणाचफल गुण बहुली कर महत्मा स्थे स्विद्यम विज्वर आप जैसे लोग दूसरों के गुणों में भी दोष ही देखते हैं किंतु कोई साधु पुरुष ऐसा नहीं करते जो लोग दोष देखने की बात तो अलग रही दूसरों के थोड़े से गुण को भी बड़े रूप में देखना चाहते हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं खेद है कि आपने ऐसे महापुरुषों पर भी दोषारोपण ही किया शेरष्यम महापुरुष पाद सुरस्त तेजसुदेव शोभनम जो दुष्ट मनुष्य इस स्वरूप जड़ शरीर को ही आत्मा मानते हैं वे यदि ईर्ष्यावश सर्वदा ही महापुरुषों की निंदा करें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि महापुरुष तो उनके इस चेष्टा पर कोई ध्यान नहीं देते परंतु उनके चरणों की धूली उनके इस अपराध को न सह कर उनका तेज नष्ट कर देती है अतः महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य उन दुष्ट पुरुषों को ही शोभा देता है तत् शिव शिवेतर जिनका शिव यह दो अक्षरों का नाम प्रसंगवश एक बार भी मुख से निकल जाने पर मनुष्य के समस्त पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जिनकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता अहो उन्हीं पवित्र की मंगल में भगवान शंकर से आप द्वेश करते हैं अवश्य ही है आप अमंगल रूप है यद पद्म महता मनोल ब्रह्मरसा ब्रह्म भी लोक सति चाशिषिना तस्मय भवान अरे महापुरुषों के मन मधुकर ब्रह्मानंद में रस का पान करने की इच्छा से जिनके चरण कमलों का निरंतर सेवन किया करते हैं और जिनके चरणारविंद सकाम पुरुषों को उनके अभीष्ट भोग भी देते हैं उन विश्वबंधु भगवान शिव से आप वैर करते हैं किंवा शिवाख्यवशिष्ठ केवल नाम मात्र के शिव हैं उनका वेश अशिव रूप अमंगल रूप है इस बात को आपके सिवा दूसरे कोई देवता संभवतः नहीं जानते क्योंकि जो भगवान शिव शमशान भूमिष्ठ नरमुंडों की माला चिता की भस्म और हड्डियाँ पहने जटा बिखेरे भूत पिशाचों के साथ शमशान में निवास करते हैं उन्हीं के चरणों पर से गिरे हुए निर्मल्य को ब्रह्मा आदि देवता अपने सिर पर धारण करते हैं कर्णो पल्पी थे धर्मातृभिन यदि निरंकुश लोग धर्म मर्यादा की रक्षा करने वाले अपने पूजनीय स्वामी की निंदा करें तो अपने में उसे दंड देने की शक्ति न होने पर कान बंद करके वहां से चला जाए और यदि शक्ति हो तो बलपूर्वक पकड़ कर उस बकवाद करने वाली अमंगल रूप दुष्ट जिह को काट डाले इस पाप को रोकने के लिए स्वयं अपने प्राण तक दे दे यही धर्म है धार्य से कंठ गर्ण जब धस्य मोहाद्य विशुद्धि मन जो गणम प्रच आप भगवान नीलकंठ की निंदा करने वाले हैं इसलिए आपसे उत्पन्न हुए इस शरीर को अब मैं नहीं रख सकती यदि भूल से कोई निंदित वस्तु खा ली जाए तो उसे वमन करके निकाल देने से ही मनुष्य की शुद्धि बताई जाती है न स्व एवलोके रम तो रमतो मुदेह यथागति देव मनुष्य मनुष्यो पृथक स्वएव धर्मे न परम जो महामुनि निरंतर अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं उनकी बुद्धि सर्वथा वेद के विधि निषेध में वाक्यों का अनुसरण नहीं करती जिस प्रकार देवता और मनुष्यों की गति में भेद रहता है उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति भी एक सी नहीं होती इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने ही धर्म मार्ग में स्थित रहते हुए भी दूसरों के मार्ग की निंदा न करे कर्म वेदे विरोधी तोग पदरी दथा ब्रह्म प्रकृति यज्ञ यागा और निवृत्ति सम्रमादि रूप दोनों ही प्रकार के कर्म ठीक हैं वेद में उनके अलग अलग रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं परस्पर विरोधी होने के कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही पुरुष के द्वारा आचरण नहीं किया जा सकता भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा है उन्हें इन दोनों में से किसी भी प्रकार का कर्म करने की आवश्यकता नहीं है मा व पदव्य पितरस्मदाता यज्ञशाला सुन धूर्म वर्तमी तदन तृप्तर अवधूत सेता पिताजी हमारा ऐश्वर्य अव्यक्त है आत्मज्ञानी महापुरुष ही उसका सेवन कर सकते हैं आपके पास वह ऐश्वर्य नहीं है और यज्ञशालाओं में यज्ञान से तृप्त होकर प्राण पोषण करने वाले कर्मठ लोग उसकी प्रशंसा भी नहीं करते नितेह न, न हरे कृथागसो देहोद्भवे नालमलम नुजन मना भुज कु महताम महतामद्येम आप भगवान शंकर का अपराध करने वाले हैं अतः आपके शरीर से उत्पन्न इस निंदनीय देह को रखकर मुझे क्या करना है आप जैसे दुर्जन से संबंध होने के कारण मुझे लज्जा आती है जो महापुरुषों का अपराध करता है उससे होने वाले जन्म को भी धिक्कार है गोत्रम त्वरीय भगवान्वजो दाक्षायण यदा सुना क्ष जिस समय भगवान शिव आपके साथ मेरा संबंध दिखलाते हुए मुझे हसी में दाक्षायणी दक्ष कुमारी के नाम से पुकारेंगे उस समय हसी को भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा और खेद होगा इसलिए उसके पहले ही मैं आपके अंग से उत्पन्न इस शवतुल्य शरीर को त्याग दूंगी मैत्री वाच इध्वरे दक्ष मधुद्य शत्रुन चिताबुधि छिन्न सांतवाग सांत सृष्टा जलम पीतुकूल संताल्य दिग्गपथम सामविशत श्री मैत्री जी कहते हैं कामादि शत्रुओं को जीतने वाले विदुर्जे उस यज्ञ मंडप में दक्ष से इस प्रकार कह देवी सती मौन होकर उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई उन्होंने आचमन करके पीला वस्त्र ओढ़ लिया तथा आंखें शरीर छोड़ने के लिए वे योग मार्ग में स्थित हो गई। समाना वनिलो जितासना भी चक्रतह कंठा मध्यम अनिंदिता नयत उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और अपान को एक रूप करके नाभचक्र में स्थित किया फिर उड़ान वायु को नाभिचक्र से ऊपर उठाकर धीरे धीरे बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया इसके पश्चात अनिंदिता सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से ध्रुवटियों के बीच में ले गई एवं तो स्वेहम तो इस प्रकार दिस शरीर को महापुरुषों के भी पूजनीय भगवान शंकर ने कई बार बड़े आदर से अपने गोद में बैठाया था दक्ष पर कुपित होकर उसे त्यागने की इच्छा से महामनिष्णी सती ने अपने संपूर्ण अंगों में वायु और अग्नि की धारणा की तथा देहो हतलमसती अपने पति जगदुरु भगवान शंकर के चरण कमल मकरंद का चिंतन करते करते सती ने और सब ध्यान भुला दिए उन्हें उन चरणों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई न दिया इससे वे सर्वथा निर्दोष अर्थात मैं दक्ष कन्या हूँ ऐसे अभिमान से भी मुक्त हो गई और उनका शरीर तुरंत ही योगाग्नि से जल उठा तत्पश्यताम खेभ विचातम हा हे तिवाद सुमहान जायत देवी जहां प्रकोपिता उस समय वहाँ आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्य में चरित्र देखा तब वे सभी हाहाकार करने लगे और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया सब और यही सुनाई देता था हाय क्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। अहो अनात्मम महदस्य मनस्वी मान अभी देखो सारे चरा जीव इस दक्ष प्रजापति के ही संतान है फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए सोय दुर्मृष हृदय ब्रह्मधुपच लोकेम महती यदा स्वाम पुरुषता ना प्रत्य धन मृत पर वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है अब इसकी संसार में बड़ी अपकृति होगी जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं वद्यवे सत्या दृष्ट सुगम दक्षम तत्षदा नुरायु तम वेगम निशा भगवान भग गु यने नज यजा दक्षिणा जुव जिस में सब लोग ऐसा कह रहे थे उसी समय शिवजी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए अपहतम रक्षा इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए दक्षिणाग्नि में आहुति दी अद्भर युणा हुआ उत्पेत नाम ब्रह्म तेजसा अधगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से रिभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था उन ब्रह्मतेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुह्यक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए इस श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्याम शहीम चतुस्क सती देहो सर्गो